शिव पुराण रुद्र संहिता तदनंतर पार्वती के विवाह प्रसंग में हुए जटिल नर्तक तथा द्विध अवतारों की फिर अस्वस्थामा अवतार की बात कहकर नंदीश्वर जी आगे कहते हैं बुद्धिमान सनत कुमार जी अब तुम पिनाकधारी भगवान शिव के किरात नामक अवतार का वर्णन सुनो उस अवतार में उन्होंने मूक नामक दैत्य का वध और प्रसन्न होकर अर्जुन को वर प्रदान किया जब सूर्योधन ने महाबली पांडवों को जुए में जीत लिया तब वे सतीसात भी द्रौपदी के साथ द्वैत वन में चले आए वहीं वे पांडव सूर्य द्वारा ही सूर्य द्वारा दी हुई बटलोई का आश्रय लेकर सुखपूर्वक अपना समय बिताने लगे प्रियवर उसी समय सूर्योधन ने आदरपूर्वक मुनिवर दुर्वासा को छल करने के प्रयोजन से पांडवों के निकट जाने के लिए प्रेरित किया तब महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ आनंदपूर्वक वहां गए और पांडवों से मनोनुकूल भोजन की याचना की तब उन सभी पांडवों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दुर्वासा आदि तपस्वी उन्नियों को स्नान करने के लिए भेजा मुनीश्वर इधर अन्नाभाव के कारण वे सभी पांडव बड़े संकट में पड़ गए और मन ही मन प्राण त्याग देने का विचार करने लगे तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण का स्मरण किया वे तत्काल ही वहां आ पहुंचे और शाख के पत्ते को फोंक लगा कर उन सभी तपस्वियों को तृप्त कर दिया फिर तो महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों को तृप्त हुआ जानकर वहां से चलते बने इस प्रकार श्री कृष्ण की कृपा से उस समय पांडव संकट से मुक्त हुए तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को शिव जी की आराधना करने की सम्मति दी फिर व्यास जी ने भी आकर उन्हें शंकर के समाराधन का आदेश देते हुए कहा शिवजी संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाले हैं वे भक्ति करने से थोड़े ही समय में प्रसन्न हो जाते हैं इसलिए सभी लोगों को शंकर जी की सेवा करनी चाहिए वे महेश्वर प्रसन्न होने पर भक्तों की सारी अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं यहाँ तक कि वे इस्लोक में सारा भोग और परलोक में मोक्ष तक दे डालते हैं यह बिल्कुल निश्चित बात है इसलिए भक्ति मुक्ति रूपी फल की कामना वाले मनुष्यों को सदा शंभु की सेवा करनी चाहिए क्योंकि भगवान शंकर शाक्षात परम पुरुष दुष्टों के संघारक और सतपुरुषों के आश्रय स्वरूप हैं अब अर्जुन पहले पूर्वक सक्र विद्या का जाप करे तब इंद्र पहले परीक्षा लेंगे पीछे संतुष्ट हो जाएंगे प्रसन्न होने पर वे सर्वदा विघ्नों का नाश करते रहेंगे और फिर शिवजी जी का श्रेष्ठ मंत्र प्रदान करेंगे नंदीश्वर जी कहते हैं मुने इतना कहकर व्यास जी अर्जुन को बुलाकर उन्हें शक्र विद्या का उपदेश देने को उद्यत हुए तब तीक्षण बुद्धि अर्जुन ने स्नान करके पूर्व बैठकर उस विद्या को ग्रहण कर लिया फिर उदार बुद्धि मणिवैर व्यास जी ने अर्जुन को पार्थिव के पूजन का विधान बतला उनसे कहा व्यास जी बोले पार्थ अब तुम यहाँ से परम रमणीय इंद्रकील पर्वत पर जाओ और वहाँ जाह्नवी के तट पर बैठकर कर सम्यक रूप से तपस्या करो यह विद्या अदृश्य रूप से सदा तुम्हारा हित करती रहेगी अर्जुन को ऐसा आशीर्वाद देकर दास्य पांडवों से कहने लगे नृप्रेष्ठों तुम सब लोग धर्म पर दृढ़ बने रहो इससे तुम्हें सर्वथा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त होगी इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है नंदीश्वर जी कहते हैं बुने इस प्रकार मुनिवर व्यास उन पांडवों को आशीर्वाद दे तथा तो शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके तुरंत ही अंतर ध्यान हो गए उधर शिव मंत्र के धारण करने से अर्जुन में भी अनुपम तेज व्याप्त हो गया वे उसमें उद्दीप्त हो उठे अर्जुन को देखकर सभी पांडवों को निश्चय हो गया कि अवश्य ही हमारी विजय होगी क्योंकि अर्जुन में विपुल तेज उत्पन्न हो गया है तो उन्होंने अर्जुन से कहा व्यास जी के कथन से ऐसा प्रसिद्ध होता है इस कार्य को केवल तुम ही कर सकते हो यह दूसरे के द्वारा कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता अतः जाओ और हम लोगों को आप जीवन सफल बनाओ तब अर्जुन ने चारों भाइयों तथा द्रौपदी से अनुमति मांगी उन लोगों को अर्जुन के बिछोभ का दुख तो हुआ था कार्य की महत्ता देख सभी ने अनुमति दे दी फिर तो अर्जुन मन ही मन प्रसन्न होते हुए उस उत्तम पर्वत इंद्रकील को चले गए वहाँ पहुँच वे गंगा जी के समीप समीप एक मनोरम स्थान पर जो स्वर्ग से भी उत्तम और अशोक वन से सुशोभित था ठहर गए वहाँ उन्होंने स्नान करके गुरुवार को नमस्कार किया और जैसा उपदेश मिला था उसी के अनुसार स्वयं ही अपना वेश बनाया फिर पहले मन ही मन इंद्रियों का आकर्ष अब कर्ष करके वे आसन लगाकर कर बैठ गए तत्पश्चात समसूत्र वाले सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनके आगे अनुपम तेजो राशि शंकर का ध्यान करने लगे वे तीनों समय स्नान करके अनेक प्रकार से बारंबार शिव की पूजा करते हुए उपासना में तत्पर हो गए अब अर्जुन के शिरोभाग से तेज की ज्वाला निकलने लगी इसे देखकर इंद्र के गुप्तचर भयभीत हो गए वे सोचने लगे यह यहां कब आ गया पुनः उन्होंने ऐसा विचार किया कि यह घटना इंद्र को बदला देनी चाहिए ऐसा सोचकर वे तत्काल ही इंद्र के समीप पहुंच गए गुप्तचरों ने कहा देवेश वन में एक पुरुष तप कर रहा है परंतु हमें पता नहीं कि वह देवता है ऋषि है सूर्य है अथवा अग्नि है उसी के तेज से संतप्त होकर हम आपके सन्निकट आए हैं हमने उसका चरित्र भी आपसे निवेदन कर दिया अब आप जैसा उचित समझे वैसा करें नंदीश्वर जी कहते हैं मणे उन गुप्तचरों को जो कहने पर इंद्र को अपने पुत्र अर्जुन का सारा मनोरथ ज्ञात हो गया तब वे पर्वत रक्षकों को विदा करके स्वयं वहाँ जाने का विचार करने लगे वे इंद्र अर्जुन की परीक्षा करने के लिए वृद्ध ब्रह्मचारी ब्राह्मण का वेश बनाकर वहाँ पहुँचे उस समय उन्हें आया हुआ देखकर कर पांडपुत्र अर्जुन ने उनकी पूजा की और फिर उनकी स्तुति करके आगे खड़े हो पूछने लगे ब्राह्मण बताइए इस समय कहाँ से आपका शुभागमन हुआ है इस पर ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने अर्जुन को ऐसे वचन कहे जिससे वह तब से डिग गया पर जब अर्जुन को दृढ़ निश्चय देखा तब तो अपने स्वरूप में प्रकट होकर इंद्र ने अर्जुन को भगवान शंकर का मंत्र बताया और उसका जप करने की आज्ञा दी तदनंतर अपने अनचरों को सावधानी के साथ अर्जुन की रक्षा करने का आदेश देकर वे अर्जुन से बोले भद्र तुम्हें कभी भी प्रमाद पूर्वक राज्य नहीं करना चाहिए परम तब यह विद्या तुम्हारे लिए श्रेयस्करी होगी साधक को सर्वथा धैर्य धारण किए रहना चाहिए रक्षक तो भगवान शिव ही हैं वे संपत्तियां और फल मोक्ष दोनों समान रूप से देंगे इसमें तनिक भी संशय नहीं है नंदीश्वर जी कहते हैं मणे इस प्रकार अर्जुन को वरदान देकर देवराज इंद्र शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए अपने भवन को लौट गए तब महावीर अर्जुन ने भी सुरेश्वर को प्रणाम किया और फिर वे मन को वच में करके इंद्र के उपदेशानुसार शिव जी के उद्देश्य से तपस्या करने लगे